नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमल बंसल जी आए हुए हैं और थोड़ा सा लेट हो गया उनके पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी आज डॉक्टर कमल बंसल जी से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सारे शेयर कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं और एस भी कर सकते हैं फ़ोन और एस करने के लिए आप अपना नंबर जरूर नोट कर लें एक बार चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह जी हाँ चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके आप डॉक्टर के साथ आज शेयर कर सकते हैं फोन लाइन के द्वारा तो चलिए आप सभी की तरफ से डॉक्टर कमल बंसल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष आपके हाथ आप आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब जैसे कि आप आबू रोड में ही प्रैक्टिस करते हैं और बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका पूरा फैमिली जो है डॉक्टर्स फैमिली कह सकते हैं क्योंकि सभी लोग डॉक्टर्स ही हैं आपके ब्रदर भी डॉक्टर है पिताजी भी डॉक्टर है और आपकी वाइफ भी डॉक्टर है तो अच्छा लगता है कि एक पूरा फैमिली जो है डॉक्टर्स फैमिली है और आबू रोड में काफ़ी समय से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय में अभी जो करेंट सिचुएसन है जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है एकदम से उस समय क्या करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं अभी जिसाब से गर्मी बढ़ रहा है उसके अंदर अपन को विशेष ध्यान ये रखना है कि पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए जी जी जी यदि पानी अपन कम पिएंगे, तो उसके अंदर पानी की कमी होना बहुत अभी पेशेंटों में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए पानी ज़्यादा ज़्यादा पिए जी प्लस आ, गन्ने का जूस मिलता है बाजार में वो पिए नारियल पानी पिए नींबू पानी पिएँ जिससे ये इंटेक कम नहीं हों और ये खासकर विशेषकर बच्चों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और उनके अंदर लू लगने के कारण दस्त और उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है उसके बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको गर्मी से बचाया जाए और ठंडक में रखा जाए जिससे ये उनको आगे ये बीमारी बढ़े नहीं और थोड़ा सा होने पर ही डॉक्टर के पास लाया जाए जिससे उसको इमिडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए और बाहर का खाना इसमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है बाहर का खाना खाने के बाद में ये दस्त और उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कम से कम इसको अवॉइड करें बाहर का खाना और पानी नीर मतलब जो तरल पदार्थ है वो मैक्सिमम लें लिक्विड वाला लिक्विड वाला अच्छा अच्छा तरल पदार्थ लिक्विड वाला पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में लें दही छाछ सब चीज़ें जो अपने घरों में हैं नींबू पानी वो लेना बहुत ज़रूरी है अच्छा हाल ही में जो आप सर्जरी करते रहते हैं तो हाँ। ज़्यादातर सर्जरी जो ऑपरेशन्स कहते हैं वो इस समय के ये अप्रैल या मार्च में में कौन से कौन से बीमारियों से ज़्यादा लोग आए आपके पास इसमें आ, सर्जरी के हिसाब से तो मौसम का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है नहीं, नहीं। फिर भी अपने जो एरिया है जी जी इसमें पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है अच्छा हाँ हाँ हा। अपना जो एरिया है इसके अंदर पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा है जिसके कारण सब लोगों में अधिकतर लोगों में ये पथरी की शिकायत होती है तो इसको भी यदि अपन को अवॉइड करना है ये बीमारी हो ही नहीं अपन को हुँ, हुँ, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट इलाज यही है कि आपको दिन में पाँच लीटर पानी कम से कम पीना है अच्छा और उसके लिए आपको एक बोतल अलग से भर के रखनी चाहिए एक लीटर की और वो पांच बोतल कम से कम पीनी चाहिए तो ये पत्थरी की शिकायत हो ही, ही नहीं और नारियल पानी जरूर पीना चाहिए नींबू पानी उसमें भी पीना चाहिए जो कि पतरी बन, बनने, बनने से रोकते हैं।, रोकते हैं और थोड़ा सा खाने पीने में अपन को आ, जिसको पत्री है उनको तो परहेज थोड़ा रखना चाहिए जैसे बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे आगे उनको जाके पथरी नहीं बने नहीं। और आगे सब अपने जो एरिया है इसके अंदर पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होने के कारण ये पत्र की शिकायत ज़्यादा है अपने एरिए में खासकर सिरोई और जालोद डिस्ट्रिक्ट में अच्छा अच्छा चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं लाइव कार्यक्रम डॉक्टर कमल बंसल जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे छोटे मोटे जो सर्जरी होते हैं यहाँ लोकल जो भी लोग दूर नहीं जा पाते हैं। वो सब आबू रोड में इनके पास ही आते हैं और काफ़ी अच्छा जो प्रैक्टिस है उनका चल रहा है उसमें जो डॉक्टर साहब अभी एक बहुत ही अच्छी बात बताया कि पत्री शिकायत बहुत ज़्यादा हमारे आबू रोड के इलाके में होता है आसपास के जालौर सिरोही के डिस्ट्रिक्ट में होता है तो उसमें एक बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपको ये शिकायत हो ही नहीं इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है इससे आपको जो है पतरी की शिकायत नहीं होगी एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलोलो हाँ जी नाम नमस्कार नाम बताइए जी नाम बताइए जगदीश जी कहाँ से बोल रहे हैं सर से, से जी जी जगदीश जी डॉक्टर साहब से बात कर, बात करिए क्या तकलीफ है बताइए डॉक्टर कमल बंसल जी हमारे साथ हैं बताइए क्या तकलीफ है, है नाइड मतलब में मतलब हुआ है, उसके लिए क्या इलाज है लेटरिन वाली जगह पे क्या हुआ है वो भूसा क्या हुआ मतलब अंदर वो जख्म जिसको बोलते है वो अच्छा उसके हिसाब से मतलब हाँ हाँ उसको कब्जियात रहता है क्या हेलो जगदीश जी उसको कब्ज है क्या कब्ज कब्ज रहता है क्या उनको हाँ, सर, कब्ज रहता है हाँ तो उसके लिए उसको तो कब्ज नहीं रहना चाहिए और उसको गर्म पानी के अंदर गर्म पानी करके उसके अंदर पंद्रह बीस मिनट बैठे वो रोज सुबह शाम एक टब में गर्म पानी हल्का गुनगुना गर्म गुन पानी, पानी लेके ले इसमें बैठे पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस मिनट सुबह शाम दो बार बैठे और एक ट्यूब आता है जयलोकिन जेली नाम से वो ट्यूब लगाए जगदीश जी नाम लिख लीजिए जायलोकन जेली। जली और एक अपने पीने की दवाई आती है सिरप डुफालेक वो दवाई रात को उसको 30 एम दवाई दे दो तो उससे कब्ज नहीं रहेगा तो उसको उसको राहत मिल जाएगा ठीक है जगदीश जी डुफालेक करके एक दवाई का नाम है लिख लीजिए चाहिए तो आप एक डुफालेक और एक जायलोकन जली जी जी लिखता हा, हूँ हाँ लिख लो लिख लो डुफाले सीफालेक सिरप पीने का दवाई है डुफाले डी यू पी एच ए डी यू पी एच ए डी यू पी एच एल L A C, हाँ मुफलक ये, ये सिरप है रात में तीस एम एल देना है उसको ठीक है और एक जाइलोकेन जेली ट्यूब है वो लगाने का है और जब भी नहाने सवेरे शाम दो बार पंद्रह मिनट अगर टब में बैठते हैं गुनगुना पानी में तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने इलाज बताया है जल्दी से आपको एक हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे ठीक है जगदीश जी फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ठीक है आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर लाइव शो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर कमल बंसल जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें शेयरिंग कर रहे हैं जैसे पथरी की बीमारी से मुक्त होने के लिए आ, नारियल का पानी नींबू पानी और पाँच लीटर कम से कम आपको जो है पानी पीना है लेकिन सर पाँच लीटर पानी पिया जाएगा क्या अपन हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो पिया जाएगा अच्छा अच्छा इसके लिए अपन को लगता है कि अपन पानी पीते हैं इसलिए अपन को एक बोटल अलग रखना अपने लिए तो एक लीटर का बोटल पांच बार पूरा करना है अच्छा तो उससे अच्छा आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना, कितना पी रहे पानी हैं पानी सही बात दो लीटर पिया लीटर पिया है, <laughs> है। तो कई बार अपन को लगता है कि अपन ने पांच लीटर पी लिया है लेकिन पांच लीटर पानी पीना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है एक और हमारे दोस्त हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए नमस्कार सर मैं अच्छा अच्छा हाँ तो आपने सोनोग्राफी कराया है क्या कर कर मतलब मोती और उसके में हाँ तो अभी एक बार आपको सोनोग्राफी करा के चेक कराना पड़ेगा की पतरी है या नहीं है या क्या साइज है तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एक बार नहीं तो यहाँ आबू रोड में आ जाइए बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब खुद मिलेंगे आप बोलना मैं परशुराम बोल रहा हूँ रेडियो से बात किया था तो समझ जाएंगे डॉक्टर साहब मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप <laughs> नंबर लिख लीजिए परशुराम जी आप हेलो आप नहीं मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लिख लीजिए डॉक्टर साहब का नंबर मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप मेरे से बात कर लेना नाइन फोर वन नाइन फोर या फोर नाइन टू नाइन टू नाइन एट फोर सेवन एट फोर सेवन हाँ इस नंबर पे आप मेरे से बात करके फिर आप आ जाना अबू रोड में तो आपका इलाज कर देंगे ओके परशुराम जी, okay, जी बहुत बहुत धन्यवाद और पानी ज्यादा पीना पांच लीटर का ये कैन भी रख लेना आप उसको पूरा दिन में खत्म कर देना अभी वही बात चल रही थी आप ही का पथरी वाला ठीक है ओके ओके चलिए परशुराम जी मंदार से हमको फोन करके डॉक्टर साहब से बात किया ये बहुत समय पहले दस साल पहले शायद बोल रहा था मैंने सोनोग्राफी किया था अगर उस समय से अभी तक वो झेल रहा है क्या यार मैं, मुझे तो बड़ा ये लग रहा है इतने लोग है सर, जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं हुआ था तब तक, तक वो डॉक्टर के पास नहीं आई ये भी एक बहुत बड़ी गई एरिए में पिछड़े के कारण हेलो नमस्कार नमस्कार बोलिए सर जी सुरेश भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में और डॉक्टर बंसल जी हमारे साथ हैं जी नमस्कार नमस्कार बोलिए क्या शिकायत है आपका पड़ती है क्या पैर में उसका बीबी को हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ क्रैक ज्यादा आता है कई कई हैं भी वही बताना है, तो है, है, है, है। सुरेश तो... हाँ, तो जी वही बता रहे हैं आप थोड़ा ध्यान ऐसी सुनिए या लिख लीजिए कागज में ठीक है एक आप एक मिनट हेलो मैं मोबाइल तो आपको आ, गुलाब जल आता है गुलाब जल जी हेलो हाँ उनको मैंने कर, वो सुन रहे आप ओके okay, गुलाब जल आता है और एक ग्लिसरी की बोटल आती है दोनों बोटल को लेके दोनों को एक प्याले में मिला लीजिए दोनों को और उसमें दो से तीन नींबू निचोड़ दीजिए और वो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए फिर वापस बोतल भर लीजिए और रोज़ सुबह शाम नहाने के बाद सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले दो बार ये आपको पैरों में लगाना है जहाँ जहाँ भी क्रैक है पूरे पैरों में लगाना है तो आपका ये दो से तीन महीने के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा क्रैक्स और आगे आपको ये ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना है और ये अपना घरेलू उपचार है जिसके अंदर कोई आपको मेडिसिन नहीं लेना है और कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है और उसको अप्लाई करते रहना है हमेशा के लिए और ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगा दो से तीन महीने में लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है छोड़ेंगे तो वापस होगा और इसका कोई नुकसान नहीं है इसलिए आप इसको जिंदगी भर लगा सकते हैं सुरेश जी आप अगर अच्छी तरह से सुन लिया हो तो रोज़ वाटर और ग्लिसरीन ग्लिसरीन दोनों को मिला दीजिए दोनों बॉटल आप मेडिकल स्टोर से या कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर से भी मिल जाएगा आराम से एक एक बॉटल आप लेके उसको मिक्स करके निम्बू. दूसरे नए बॉटल में आपको भर के रखना है नहीं उसमें नींबू भी निचोड़ देना है. अच्छा थोड़ा हल्का सा नींबू भी, दो, भी से निम्बू दो से तीन नींबू दो से तीन नींबू भी उसमें मिला दीजिए और फिर उसको जो है अपने पैरों में मिक्स करके अच्छी तरह से मलम की तरह पैरों में रामिश करना मालिश करके सवेरे फिर नहाने के बाद भी करना है एक और कॉलर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए सर सर सर जी जी जी रमेश रमेश रमेश कुमार सर। रमेश कुमार कुमार से से से बोल रहे हैं हैं पाली से। पाली से। रमेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमल बंसल हमारे साथ उनसे बात कीजिए बोलिए क्या शिकायत हाँ। है आपकी जी सर मेरे पे पेट में पाचन शक्ति कमजोर है थोड़ा यू अच्छा। हो होता है बीमार ठीक है हाँ तो आपको एक तो खाने में आपको आ, क्या काम करते हैं आप काम तो अभी पढ़ाई करता हूं सर। पढ़ाई करते हैं अच्छा कितने साल आ, की उम्र है तुम्हारी उम्र क्या है आपकी 21 वर्ष हो गया 21 वर्ष हो गया है तो थोड़ा आ, आपको एक्सरसाइज करने का जरूरत है हेलो सुबह शाम आधे घंटे के लिए आपको वॉकिंग करना जरूरी है क्योंकि अभी से आपकी पाचन शक्ति कमजोर है वह अच्छी बात नहीं है आपकी बॉडी के लिए तो आपको आधा घंटा सुबह शाम वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है हेलो हाँ सुन रहे हो और खाने में आपको आ, सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है जिससे आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी और उसके बाद में भी यदि नहीं होती है तो एक बार आपको डॉक्टर के डॉक्टर के पास जाके थोड़ा टेस्टिंग और सोनोग्राफी कराना पड़ेगा ठीक है रमेश कुमार जी ओके ओके थैंक यू चलिए रमेश कुमार जी जो है ख़ास करके अपना पाचन क्रिया उनका कम हो हो गया है 21 साल की उम्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने सलाह बताया है पानी ज़्यादा पीना है सलाद और फ्रूट आपके खाने में ज़्यादा लेना है आपको और आधा घंटा सवेरे और शाम को जो है वॉकिंग जरूर करना है इससे धीरे धीरे आपका पाचन क्रिया जो है इम्प्रूव होगा और दो तीन महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए सोनोग्राफ़ी कराइए तो फिर उसके बाद में आगे का इलाज आपका शुरू हो सकता है तो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर लाइव कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में डॉक्टर कमल बंसल जी हमारे साथ हैं और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स लेकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और फ़ोन लाइन से डॉक्टर साहब मिल रहे हैं मिल रहे हैं तो आप उसका पूरा लाभ उठाइए हलो हाँ जी नमस्कार आ, रेडियो मधुबन जी जी स्वागत है नाम बताइए सर जी मैं गुजरात में इतना के से बोलता हूँ नाम, नाम नाम नजाकत, नजाकत अली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर बंसल जी हमारे साथ हैं उनसे बात कीजिए क्या तकलीफ है बताइए बताइए मेरे टीचर को किडनी में पंद्रह की पंद्रह एम एम की पतरी है तो पहले बताया था कि और और के पाउडर पाउडर का का जी जी जी करने का है वो हाँ उसका आपने प्रयोग किया कि नहीं नहीं वो तरह पानी में उबालने का या पानी में भिगाने का, कितने रखने का उब... तो नहीं, नहीं, नहीं वो दोनों जो है मिला के आपको डेढ़ कप पानी के साथ उबालना है दो दो चम्मच डाल के और फिर एक कप हो जाए तो उसको पीना है एक कप बना के पीना है जाओ कितना अभी वो वो वो वो वो दो चम्मच ले लो। मत पाउडर पाउडर पाउडर। आता है है ना उसका? और दोनों वो, वो हाँ, दोनों हाँ, लेना है गरम पानी में आ, ये ये तो डायरेक्ट ही ले सकते हैं आपको वो अच्छा वो डॉक्टर साहब अभी उनका नंबर मैं दे देता हूँ आपको ठीक है बोलो एक मिनट अभी है कि नहीं मैं देखना पड़ेगा मेरे लास्ट टाइम वो आए हाँ नंबर ले लो उनका सेवेन जीरो सेवन सेवन जीरो सेवन हलो थ्री जीरो फ़ोर टू जीरो सिक्स फोर हाँ ठीक है इनसे बात कर लेना आप बराबर बताएंगे आपको आ, ठीक है ठीक है ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर कमल बंसल जी का भी नंबर ले लीजिए सर बोली फोर वन नाइन फोर वन मदर की उम्र सत्तर साल है हाँ, हाँ, हाँ, हाँ सत्तर साल की मदर है वो, अच्छा और तो हाँ, हाँ, हाँ, मिनट बता ठीक हैं तो उसके लिए एक तो उनको बीपी चेक कराना पड़ेगा आ, वहाँ पे लोकल डायबिटीज हाँ, हाँ, का तो तो तकलीफ है हाँ। तो डायबिटीज एक बार चेक करा के उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उससे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा आपका डायबिटीज का गोली लेते हैं लेकिन गोली लिखी है फिर भी वो में करवा खाना भी करवा लगता तो गोली, गोली पे, हाँ। पेंटोडेक ठीक हाँ हा। तो पें पें हाँ है ये सुबह भूखे पेट लेना है रोज एक गोली जिससे हाँ। इनको करवाहट खत्म हो जाएगा ठीक है Okay, ओके पेंटोडेक का आता है खाली खाली, खाली पेट सवेरे ले सुबह भूखे ले पेट लेना है ठीक है हो जाएगा ओके नज़ाकत ओक। अली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन 90.4 एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब जैसे कि वर्तमान समय में जो अप्रैल और मार्च महीने में जो इनके पास पेशेंट आए थे वो सारे ज़्यादातर जो है पथरी वाले पेशेंट आए थे आइए हमारे साथ ताफ़िर हुसैन जी हैं गुजरात के ही हेलो आ, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। आ, इनका प्रॉब्लम वही है पत्री वाला ऑपरेशन हाँ तो जरा बात कीजिए डॉक्टर साहब ये इसी के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर बताइए तो बात, करना हूं। और, हाँ, और बात आ, अभी सुरेश भाई को आपने जो बताया हाँ हाँ हाँ वो फिर से रिपीट करिए करते हैं लेकिन आप अपना प्रॉब्लम बताइए पहले ठीक है वो रिपीट करेंगे आ, मैं ये ये बात करना चाहता हूं। लोग दूरबीन से निकलवाते हैं दूरबीन से जो पत्री, पत्री निकालते हाँ हा, दूरबीन से जो पत्री निकालते हैं हाँ निकालती है पीसीएनएल अच्छा पीसीएनएल से ठीक है नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑपरेशन ऑपरेशन के कारण नहीं होती है जो PCNL है जो वो आजकल लेटेस्ट ऑपरेशन है जो आपका किया किया गया है PCNL किया है यदि तो और इस अभी जो किडनी की पतरी के लिए पीसीएनएल लेटेस्ट ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन के कारण पथरी नहीं होती है लेकिन किसी किसी इंसान में बनने का बार बार पतरी बनने का टेंडेंसी होता, होता है हाँ। तो उसके लिए आपको पांच लीटर रोज पानी पीना पड़ेगा नींबू पानी रोज पीना पड़ेगा नायल पानी रोज पीना पड़ेगा जिससे आपको पथरी नहीं हो आगे ओके लेकिन ऑपरेशन के कारण पथरी नहीं होती है ये गलत धारणा है हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपके सामने और आपने जो ऑपरेशन कराया पीसीएनएल बिल्कुल सही ऑपरेशन है किडनी पथरी के लिए ठीक है चलिए आप पानी ज़्यादा पीते रहिए नारियल पानी, पानी और हाँ। नींबू पानी को भी मिक्स करते बीच बीच में बीच पीते, पीते रहिए तो आपको आगे से पतरी नहीं बनेगा और वह नुस्खा फिर से बता देते हैं डॉक्टर साहब से आप फोन रखकर सुन सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाध वन नाइनटी पॉइंट पर लाइव कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और बहुत ही अच्छी बात यहां पर हमारे बीच में आया है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा अगर ये ऑपरेशन होता है पी नल, क्या पी सी, पी सी जो नाम बताया डॉक्टर साहब ने और इससे जब आप करते हैं तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कई बार क्या होते हैं कुछ नई चीज़ें आती हैं तो डॉक्टर साहब उस नाम से करते हैं तो लोगों को लगता है ये क्या नई चीज़ है और कोई किसी को कुछ नॉलेज नहीं है तो वो बोलेगा इसे करने के बाद फिर से किसी को पत्री हो गया एक्चुअली वो व्यक्ति अंदर और उसके अंदर वो नहीं होता है लेकिन व्यक्ति के अंदर वो चीजें वो होती हैं लेकिन उसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा आपका ऑपरेशन होने के बावजूद भी पतरी ना हो इसके लिए प्रिकॉशन ये लेना है कम से कम पांच लीटर पानी पीना है नारियल पानी भी साथ में पीना है नींबू पानी भी पीना है तो कभी पत्री का तकलीफ होगा ही नहीं आइए एक और डॉक्ट कॉलर हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं अच्छा ताफ़िर हुसैन जी ने वो सुरेश भाई को जो हमने नुस्खा बताया नुस्का था।, था।, था वो फिर से रिपीट कीजिए सर अपने <laughs> ग्लिसन ग्लिसरीन को एक बोतल लेना है और एक बोतल गुलाब जल का लेना है और उन दोनों को मिक्स करना है और उसमें दो या तीन नींबू निचोड़ देना है और वापस उनको सॉल्यूशन को मिक्स करके और फिर उसको रोज़ सुबह और शाम लगाना है पैरों में सुबह नहाने के बाद में और रात को सोने से पहले लगाना है सब काम खत्म करके सोने से पहले लगाना है और उसको बंद नहीं भर करना लगाना है कंटिन्यू करना, अगर करना है अगर आपको तकलीफ है, तो। दो से तीन महीने में तो आपका खत्म हो जाएगा जी जी स्वागत है आपका हेलो हाँ जी नाम बताइए सर जी दिनेश कुमार जी दिनेश कुमार जी बताइए कैसे है आप अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब इनके चेहरे पे धब्बे पड़ते हैं क्या करना इसके है इसके लिए आपको थोड़ा खान पान अच्छा करना पड़ेगा अपना हाँ दिनेश कुमार जी पहले आपको फल, जो है फल फ्रूट्स ज्यादा खाना पड़ेगा डाइट जो है खाने में परिवर्तन करना पड़ेगा फल और फ्रूट को ज्यादा और बाकी सब चीजों को कम सला सलाद भी सलाद भी बहुत ज्यादा खाना है और तरल पदार्थ ज्यादा खाना है लिक्विड ज्यादा लेना है पानी जूसेज और ये सब ज्यादा लेना है और जूसेस भी आपको फ्रेश जूस लेना फ्रेश है डब्बे वाले जूस नहीं लेना है आज कल जो डब्बे वाले जूसेज हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है अच्छा, तो फ्रेश जूस पीना है इसके साथ आपको अपना आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इनके अगर तुरंत काम करना है तो कोई मलम वगैरह लगा सकते अपने स्किन लाइट करके ट्यूब आती है एक ट्यूब आती है स्किन लाइट स्किन लाइट आ, हाँ, स्किन लाइट स्किन लाइट लिख लीजिए स्पेलिंग एस के आई एन एल आई टी ई स्किन लाइट ये स्किन लाइट क्रीम ट्यूब आती है।, है वो आप ट्यूब लगा सकते हैं चेहरे पे अपने डब्बे पे लगा सकते हैं लेकिन आपका मेन जो है आ, क्रीम लगाने के बाद थोड़ा फ़र्क होगा लेकिन वो परमानेंट नहीं, नहीं, नहीं, नहीं जाएगा परमानेंट जाने के लिए डॉक्टर साहब ने जब आपको बताया है फ्रूट सलाद ये खाने में ज़्यादा करना है और बाकी जो आप अभी तक खाना खा रहे थे उसको थोड़ा कम कर देना है और फ्रूट जूस जो है जब भी आपको अंतराल में चाय के बजाय आप जूस फ्रेश नींबू जूस पियो मौसम्बी जूस पियो इस तरह के आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो एक दो चार महीने के बाद आपका जो है चेहरे पर ओरिजिनल जो फेस ब्यूटी है वो आ जाएगा जी थी, ठीक है ओके okay. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट पर लाइव कार्यक्रम हमारे साथ डॉक्टर कमल बंसल जी हैं जो यहाँ अब रोड में ही अपनी सेवाएं देते हैं काफ़ी अच्छा इनका प्रैक्टिस चलता है मैं काफ़ी बार इनके पास गया तो पूरा रश होता है जब भी मैं जाता हूँ तो रमेश दो मिनट बैठना बोलते मेरे को तो ये एक अलग ही चीज़ है कि मेरे को बिठा देते बाजू में और अपना काम करते रहते मैं ही सोचता हूँ कि कब पाँच मिनट में मैं भाग जाऊँ यहाँ से एक और कॉलर हमारे साथ हैं हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए नाम क्या बताएं बोल जी बोलिए कैसे है आप एज है हाँ ओके। हाँ घुटने में बहुत दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। हाँ। तो की है, बोल रहे है अच्छा उसके नहीं क्या करना है मुझे दवाई <laughs> तो मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर ही हूँ ठीक तो है, है, है उसके लिए वैसे तो ये मतलब ऑर्थोपेडिक का काम है हड्डी वाले डॉक्टर का काम है फिर भी आपने एक बार या तो एक्सरे या एमआरआई करा के यदि हड्डी बड़ी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही करना पड़ेगा और यदि नॉर्मल हाँ। कोई सूजन है तो वो दवाई से कम हो सकता है लेकिन दवाई तो लेना ही पड़ेगा और continue. इसके लिए मेन चीज आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह सला लेना अच्छा रहेगा हाँ हाँ। और ऑर्थोपेडिक जैसे सजा जैसे भी आपको बताएंगे तो काफ़ी आप उसमें समझ सकेंगे और अगर आपको ओलोपैथिक मेडिसिन नहीं भी लेना है तो कुछ फिजियोथेरेपी के द्वारा एक्सरसाइजेस वो बताएंगे, बताएंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट में जा सकते हैं लेकिन लेकिन एक बार तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है और उनसे बता देना है उनको कि भाई मेरा ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम और मैं ओलोपैथिक मेरे को शूट नहीं होता है तो क्या करें तो फिजियोथेरेपी का एक सिस्टम है वो भी अच्छा आजकल डेवलप है और पेन मैनेजमेंट उसमें अच्छा होता है प्लस जो जो जो हड्डी वाला चीजें चीजें हैं, हैं। कुछ कुछ कुछ बड़ा हुआ कम होगा, उस पे काफी काम हो रहा है, तो तो कुछ ना कुछ नई मिलेगी, नहीं तो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नमस्कार, हाँ जी। हाँ जी सर, आपका अच्छा, उम्र है आप अभी पहले नहीं, कितना बताया था आपने अच्छा इक्कीस अच्छा वही अपना दिन हाँ हाँ जिनका डाइजेशन वीक है वो अच्छा अच्छा अच्छा तो फिर एक बार चेक कराना जरूरी है पीला आता है हाँ तो आपका एक बार ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट करेंगे तो आप जो भी आप रहते हैं उनके पास में जो भी डॉक्टर हैं उनको एक बार चेक कराइए और सब टेस्टिंग और सोनोग्राफी कराना जरूरी है अगर आपके वहाँ कोई नहीं है नजदीक में डॉक्टर तो आप रोड आ जाइए डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वहाँ पर आपको जो है रेडियो के माध्यम से मैं बात किया था करके मिलेंगे तो आपको कंसेशन में भी कर देंगे है ना सर हाँ, हाँ, हाँ, हाँ. जो भी लिए लिए होगा वो सा करके दे देंगे ठीक है आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा डॉक्टर साहब का नंबर लिख लीजिए हाँ नाइन फोर वन नाइन फोर एट फोर, एट फोर सेवन हाँ तो आप मेरे से बात करके फिर यहाँ पे आबूरो में आ जाइए तो बंसल हॉस्पिटल बोलेगा तो कोई भी बता देगा आपको ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे ये वीक डाइजेशन वाले हैं या फिर पतरी वाले हैं तो इन सभी को जो डाइट है उसका थोड़ा सा एक सिस्टम बता दे एक्सरसाइज का कुछ बातें बता दे तो अच्छा सबसे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है आजकल कल नहीं, नहीं। जो आजकल आज का जो खाना है वो बहुत चेंज हो गया है पहले के मुकाबले जैसे आज अपन प्योर चीज पी खा रहे हैं तो वो भी प्योर नहीं, नहीं है वो भी इंजेक्शन और उससे बन रही है ठीक तो उसके कारण डाइजेशन का और स्टोन का और ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी डब्बे वाली चीजें ज्यादा चलती है तो डब्बे वाली चीजें भी चलाने के लिए वो खराब नहीं हो उसके अंदर पेस्टिस की मात्रा बढ़ा देते हैं तो इसलिए वो भी चीजें ध्यान में रखनी है में और बाहर की नहीं खाना ना खाना ना खाना, है। है। खाना है ठीक, ठीक है हेलो हेलो नाम क्या बताएं सरेश मुकेश मुकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं हाँ मुकेश जी बताइए डॉक्टर साहब हमारे साथ, साथ हैं क्या तकलीफ है आपको ए, पर इतना कोई फिर से बोलिए आराम से बोलिए कोई घाई नहीं है मुकेश जी समझाने में मुकेश जी मुकेश जी क्या तकलीफ है आपको बताइए हेलो शायद कट गया उनका फोन कोई बात नहीं Uh, कुछ फोड़ा फुंसी का ही शायद दायर पे है आ, ऐसा बोल रहा था कोई बात नहीं मुकेश जी आप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन फिर से करके आप देख लीजिए और एक मैसेज आया हुआ है आ, कमल बंसल जी आ, का अवधेश यादव का प्यार भरा नमस्कार दो डॉक्टर साहब हमको भवासिर है ब्लड निकलता है और पेन होता है रहता है इसका उपचार बताओ उसमें तो बवासीर है और ब्लड निकलता है तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है उसमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको तो जो भी आप जहाँ पे भी रहते हैं नजदीक जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्जन मिल जाए तो उनसे ऑपरेशन कराना ये छोटा माइनर ऑपरेशन होता है माइनर तो ऑपरेशन है ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है अवधेश जी आप एकदम लाइट ऑपरेशन होता और है और उसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी एक बार डॉक्टर साहब से राय सलाह करके फिर आगे बढ़िए कोई बात नहीं यहाँ पे आबुड़ में भी हम ये ऑपरेशन करते हैं आप रहे तो आ सकते हैं एक और हमारे दोस्त लाइन पर बने हुए हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार बोलिए चलिए शायद इनका भी आवाज़ फिर से नहीं आ रहा है वन वे हो रहा है शायद कोई बात नहीं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तो ये बवासीर नहीं हो इसके लिए क्या क्या चीज़ों में इसमें चीज़... कब्जियात नहीं रहना चाहिए अच्छा, बवासीर का मेन कारण कब्जियात है हाँ हाँ हा, हा। तो कब्ज़ नहीं रहेगा कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो उसको बवासिर नहीं होगा अच्छा और उसका भी इलाज वो है कि आपको फ्रूटा से ज्यादा खाना है और सलाद ज्यादा ज़्यादा खाना है है और पानी ज़्यादा पीना, पानी है। पीना है। तो ये आपको कब्ज़ नहीं रहेगा जी जी जी नमस्कार नाम बताइए सर जी हाँ मुकेश सर मुकेश जी आप बताते बताते रह गए क्या बात है आप बताइए क्या हुआ आराम से बताइए मेरे को येगा इसलिए काफी दागे गाल पर गाल पर उसके लिए तो स्किन स्किन लाइट ट्यूब लगाइए स्किन लाइट ट्यूब लगाइए स्किन लाइट करके ट्यूब आता है मेडिकल में आपको मिल जाएगा और बड़ा तो है कि छोटा है वो साइज़ भी रह देखना पड़ेगा बहुत समय का है तो फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट हाँ। करना पड़ेगा स्किन स्पेशलिस स्पेशलिस्टलिस्ट बाकी अगर छोटा है बहुत कम समय में हुआ है तो ख़त्म हो जाएगा, जाएगा। ठीक है और खाना का जो डाइट है ना आपका उसको चेंज कर दीजिए अभी एक आपके पहले भी एक आ, हमारे दोस्त ने फ़ोन किया था उसको भी चेहरे पर बहुत सारे डाग है बोल रहा था तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि फ्रूट और जूसेस आपको ज़्यादा कर लेना है खाने में जो है सलाद ज़्यादा लेना है खाना थोड़ा कम करके सलाद को ज़्यादा बढ़ाइए और बीच बीच में जब भी आप जैसे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं बीच बीच में चाय बंद करके आप बीच बीच में नींबू पानी चालू कर दीजिए तो ही छाछ छाछ या जो भी है आपको जो फ्रूट या जूस जो भी अच्छा लगता है वो आप शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए परमानेंटली हमारे पास ये चेहरे पर जो दाग वगैरह लगते हैं वो नहीं आएंगे आपके पास ठीक है ठीक है और ये में क्या में एक साल हुआ है दादा साल नहीं हुए। अच्छा ठीक है ठीक है, है स्किन लाइट लगा दीजिए आप और ये खाने का परिवर्तन तो करें तो, तो, तो हो जाएगा तीन महीने में अगर आपको कुछ फर्क नहीं हुआ तो फिर से डॉक्टर साहब का नंबर तो है अभी दो बार तीन बार आपको बताया है और आबू रोड में इनका डिस्पेंसरी है वहाँ पर भी आके मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से ठीक है और ये पहचान बताना रेडियो से मैंने आपकी बातें सुनी थी बात भी की थी तो वो समझ जाएंगे फिर आपको कर देंगे आपका ठीक है ठीक कर देंगे दवा स्किन लाइट एस के आई एन एल आई टी ई कुछ खाने की टैबलेट्स वगैरह नहीं नहीं, नहीं। आ, एक ही ट्यूब लगा दीजिए वो वो ठीक है सुबह शाम तो स्किन लाइट अभी बताया ना स्किन लाइट हाँ ओके आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी जैसे कि बाबासीर है या फिर पथरी है हमारे आबरूड सिरोई और जालोर डिस्ट्रिक्ट में जो क्लाइमेट है और जो सिचुएशन है उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं मुख्य तो बाबासीर और पाइल्स और ये पथरी ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए हमको जो हमारा डाइट है उसमें काफ़ी अटेंशन देना पड़ेगा एक और दोस्त हमारे साथ हैं हलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए अपना मैं हूं थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है थोड़ा जोर से बोलिए जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब से बात कीजिए क्या तकलीफ है बताइए तकलीफ की बात नहीं है का लेना चाहता जी इस, इसको आप लोग में कर करें। <laughs> वो आपको ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में बात करनी पड़ेगी वहाँ लेटर डालना पड़ेगा ठीक है जो जो भी आप आप करते हैं, बहुत ही होता है। जी जी जी, जी चलिए आप लोगों का प्यार है जो हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं और में ही में नहीं नहीं आप नहीं। आप हमारे आजकल जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया है उसमें प्ले स्टोर में जाके रेडियो मधुबन का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए व्हाट्सएप जैसे अच्छा। यूज करते हैं वैसे रेडियो मधुबन यूज करते पूरे वर्ल्ड में आप रेडियो मधुबन सुन सकते हैं सर जी वाट्सएपेट व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सअप जैसा यूज करते हैं हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं वैसे प्ले स्टोर में जो है रेडियो मधुबन का ऐप बना हुआ है एप्लीकेशन वो रेडियो मधुबन आप एप्लीकेशन इंस्टॉल एक बार कर लो और जिंदगी भर रेडियो मधुबन कहीं भी सुनो ओके ओके ओके वे वेरी <laughs> okay, सर जी श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओके बाय। ओके बाय। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट चलिए श्याम जी से बहुत अच्छी बात हो गई और वो सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया में कैसे इसको सुन सकते हैं तो जरूर सुन सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है और आजकल आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है स्मार्टफोन है तो आप रेडियो मधुबन का ऐप यूज़ करके आप हॉल होल पूरे दिन भर आप कहीं भी किधर भी रेडियो मधुबन को सुन ही सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे और आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी समय से आप इस तरह के पेशेंट्स को देख रहे हैं वबा या पायल्स होता है या फिर ये पथरी वाला जो बीमारियाँ हैं इससे निजात पाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट वे में आपने बहुत ही सिंपल तरीका बताई ये हमारा लाइफ जो डाइट है उसको चेंज करना है एक और हमारे दोस्त है लाइन पेर हेलो Hello? हाँ जी नमस्कार नाम बताइए मैं अली बोलता नंबर लिखा लिखा लिखा वो मोबाइल में था। निकल गया लिखिए <laughs> <पार गेंते। laughs> <9, से> <से> <से> एट फोर सेवन एट फोर सेवन एट फोर सेवन जी आपका नाम क्या है कमल बंसल डॉक्टर कमल बंसल डॉक्टर कमल बंसल कमल बंसल जी जी ठीक है ओके ओके okay. okay, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाधुवन नाइन्टी पॉइंट फोर चलिए मैं डॉक्टर साहब से ये कहना कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये रेगुलर जो बीमारियां हैं जैसे पतरी और पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसका एक छोटा सा सिंपल तरीका बताइए कि क्या क्या चीज़ें हमको लेनी चाहिए वापस एक बार हमारे सभी दोस्तों को आ, एक तो इसके लिए सबसे पहले तो सुबह उठते ही दो गिलास पानी पी लीजिए ठीक है और दोपहर में दही या छाछ खाना ज़रूरी है हाँ और रात को दूध पीते हैं तो अच्छी बात है अच्छा ये तीन चीज आप करते हैं तो उससे भी आपको इन चीज़ों से निजात पाने की संभावना अच्छी हो जाती है नहीं, प्लस नहीं। आपको सलाद ज़्यादा खाना है ककड़ी टमाटर जो भी फ्रूट्स आ रहा है जो भी मौसम के हिसाब से फ्रूट्स आ रहा है वो सब खाना है अंगूर है मौसम भी है सेब है जो फ्रूट आ रहा है पपीता आ रहा है जो भी फ्रूट्स आ रहा है उसको फ्रेश खाना है और जूस भी बनाना है तो फ्रेश जूस पीना है डब्बे वाले जूस नहीं पीना है तो इससे आपको और तेल घी और मिर्ची कम खाना है खाने में तेल घी और मिर्ची का सेवन कम करना है इससे आपको इन शिकायतों से और पानी आपको मैक्सिमम पीना है पाँच लीटर पानी पांच पर डे तो पीना ही, ही पाँच लीटर का जो टारगेट है पीना ही है और नींबू पानी नारियल पानी जितना भी तरल पदार्थ लेंगे वो अपने लिए पथरी से और बवासीर की बीमारी से आप होगी ही नहीं आप होगी नहीं बहुत अच्छी बात आपने और पथरी के बारे में एक मेन चीज ये है कि यदि पतरी अपन को हो गई है तो उसके अंदर हमारे एलोपैथिक में ये माना जाता है कि दी 8 8 8 से से छोटी पत्री है जी। तो वो निकलने की संभावना है या गलने की संभावना है 8 एम से बड़ी पत्री है तो उसका निकलने का चांस बहुत कम है 99 परसेंट वो नहीं निकलती है उसके अंदर सर्जरी ही ऑप्शन है तो उसमें सर्जरी कराना चाहिए और सर्जरी कराने के बाद में आगे आपको पान में चेंजेस करना चाहिए जिससे आपको आगे नहीं बने अच्छा, लेकिन यदि हाँ। आप 15 एम mm, 20 बीस mm की पत्र के लिए अपन उसको गल जाए या निकल जाए तो वो आज तक हमने नहीं दिखा एलोपैथिक में नहीं दिखा नहीं गया दिखा है।, है तो उसके लिए अपन को ये नहीं करना चाहिए जिससे वो बीमारी और बढ़ती, बढ़ती जाएगी। जाए हाँ एक बार अगर 10 एम का हो गया है फिर आप अगर नहीं हमको नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक करते हो जाएंगे तो फिर और बढ़ जाएगी फिर वो कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा उसमें किडनी पर असर पड़ेगा किडनी में सूजन आ जाएगा किडनी खराब होने की संभावना हो जाएगी तो वो जितना कम है उसी में से कम में अपन को ये सब नुस्खे ट्राई करना, ट्राय करना चाहिए आठ एम से बड़ा है तो उसमें नुस्खे नहीं ट्राई करना चाहिए डॉक्टर की सलाह करके टाइम से ऑपरेशन कराने से और ये जो आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और आजकल दुर्बिन से ऑपरेशन होते हैं बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन होते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है दूरबीन से हो या ऑपरेशन चीरे वाला हो मेन चीज है बीमारी खत्म होनी बहुत जरूरी है खाली दूरबीन में अपन को ये फायदा होता है की आराम थोड़ा कम करना कराई है तो वो एकदम ऐसा पूरा ही निकल जाता है उसमें क्या करते हैं उसके अंदर जहाँ पे पत्री है उस एरिए को लोकेट कर लेते हैं एक्सरे के माध्यम से अच्छा और वहाँ पे दूरबीन को उसी जगह से अंदर डालते हैं हाँ हा। और उसी जगह जाके उसमें छेद करके उतना ही छेद करके और उस पथरी को पूरा का पूरा निकालते हैं उसको चूरा करके नहीं निकालते अच्छा। हैं हाँ हा। और पूरा अखा पथरी निकाल देते हैं जिससे वो वापस बनने की कोई संभावना नहीं हो अच्छा। यदि आप लेकिन पीसी निकाल देते हैं तो उसमें, हैं। है, हैं, तो उसमें होने की संभावना नहीं है और इसलिए आपको आ, जो भी दवाई है या जो नुस्खे लेने हैं वो आठ एम एम से छोटी पथरी के लिए लेना है आठ एम एम से बड़ी पथरी के लिए नहीं लेना है नहीं तो किडनी पे असर बहुत ज्यादा पड़ जाता है उसके अंदर किडनी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाता है किडनी खराब तक हो जाती है अभी हमने परसू ही एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है उसकी तीन सेंटीमीटर की पतरी हो गई वो धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा और वो उसके और उसकी किडनी में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी किडनी खराब नहीं होने होने ही वाली थी की उसने अब परसू ही उसका ऑपरेशन किया है और वो एकदम ऑल है अच्छा अच्छा अच्छा पतरी का ऑपरेशन करने के बाद बेडरेस्ट कितना टाइम करना पड़ता है पत्री का ऑपरेशन करने के बाद मैं 10 से 15 दिन रेस्ट करना है अच्छा अच्छा चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स इस इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और जो विशेष हमने जो करंट टॉपिक है या जो आसपास के इलाके में जो बीमारियां होती हैं और ख़ास करके सर्जरी वाली जो बातें होती हैं जैसे पाइल्स और पत्री के बारे में हमने डिस्कशन किया और इसमें डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें आपको बताया है कि 8 एम तक आप सारे नुस्खे तैयार कर लीजिए या उपयोग कर लीजिए अगर ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड वेरी गुड है फाइन है अगर नहीं हो रहा है उससे तो कहीं ना कहीं आपका डाइट सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर आपने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से जरूर अवश्य मिले हलो, हलो। हाँ जी नमस्कार हाँ वो जी जी क्या नाम है आपका दलजी गांव भाई हाँ दलजी गांव जी, जी बोलिए है, कैसे हैं आप हाँ मैं जाना आपने हमारे बेबी से हाँ हाँ बोलिए हाँ अलेइनी उम्र से छोड़ वाले जी ओके हाँ माथा में कहाँ वार सेना इस बोरा के जाने माथे पे फोड़ा है हाँ तो तो इना माते तो वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप उसको डिफाइन सफेद, बा, सफेद, सफेद सफेद हो गया है। सफेद सफेद है है दाग दाग हो हो गया गया तो आप दाग मेरा मोबाइल हेलो हाँ हाँ एक आप काम करिए एक काम करिए हाँ जी हाँ जी बोल उनको से बोलने दो सफेद बाल बाल सफेद हो गए हैं अच्छा बाल सफेद हो गए हैं तो लिए आपको स्किन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ठीक है स्किन स्किन वाले डॉक्टर को, को हम लोग आपका जो ये प्रॉब्लम है ना वो चमड़ी के डॉक्टर आते हैं स्किन डॉक्टर उनसे आपकी बात करा देते हैं तो वो दो चार हफ्ते के बाद आएंगे अहमदाबाद गए हुए हैं तो टी सिंह जी हमारे साथ रहते हैं उनसे बात करा के स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो वो आपको बराबर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है आप रेडियो कार्यक्रम सुनते रहना टी सिंह जी आएंगे तो उनसे बात करा देता हूँ मैं आपकी ठीक है अच्छा ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माध वन नाइनटी पर चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि वक्त आप कह रहा है कि समय हो गया है और आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ बातें की और मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब जब भी फ्री हो वैसे फ्री रहते नहीं है क्योंकि उनका इमरजेंसी चलता रहता है तो मैं तो चाहता हूँ कि वो हर एक महीने में एक बार तो विजिट करें ही आप सभी से मिले भी और बातें करें और आपके सारे प्रॉब्लम जो करेंट प्रॉब्लम है उसके साथ रिलेट करें कि वर्तमान में जो हमारे आबूरोड के आसपास सिरोई और जालोर ज़िले के जो भी लोग हैं उन सभी को आपका बहुत लाभ मिल सकता है तो मैं कहूंगा कि आप जब भी ऐसा मैं फ़ोन करूं फिर आप आज ऐसा भी ना हो लेकिन आप खुद से अगर फ़ोन करेंगे तो और हमें आज अच्छा खुशी होगा और हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा कि फिर से हम डॉक्टर कमल बंसल जी लेंगे बातें करेंगे आ, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज से कम्प्लीट करते हैं एक मैसेज हमारे सभी दोस्तों में सभी सभी श्रोताओं से बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और खाने पीने का जो मैंने आपको बताया है वो आप उसी हिसाब से करिए तो आगे जाके आपको कम से कम तकलीफ़ आएगी और 40 साल की उम्र के बाद में हर साल 40 साल की जिसकी भी उम्र हो जाती है उसको हर साल अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए जिसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं सोनोग्राफी होती है एक्सरे होता है तो वो कराने से आपको बीमारी के बारे में पहले से ही पता पड़ जाएगा तो उसको आप कम बीमारी को ही ही पहले से ही रोक सकते हैं। बेटर देन क्योर। तो आप उसको करना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो बीमारी कहीं बीमारी ऐसी बढ़ जाती है कि आप उसको बाद में ट्रीट करना बहुत मुश्किल है तो चालीस साल के बाद में एवरी ईयर करना ही चाहिए बीमारी नहीं है जब तो भी चेकअप चेक करना चाहिए मैं खुद भी मेरा चेकअप हर साल कराता हूँ क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को इस बात का ध्यान रखिए 40 के बाद हर साल आप चेकअप जरूर कराइए इससे बीमारी पहले से ही आपको पता चल जाएगा तो आप अवेयर रहेंगे और प्रिकॉशन ले सकते हैं और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर ये बात है उसको सिद्ध कर सकते हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो